बहुत कम ऐसे कलाकार देखिए देखने को मिलते हैं प्लीज आइए और ये जो पायोरिटी है वो स्टेज पर नमस्कार आप सुन रहे 90.4 तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश जी की बातें हो रही हैं और आदित्य शर्मा जी स्टेज पे पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि ये गीत चवान सर भी चाहते हैं हम सभी चाहते हैं कि ये गीत वो सुनाए अरे आप थोड़ा सा मैं आपकी आ, मतलब तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ जी ये दिखने में वो नहीं दिखते जो ये हैं अच्छा मतलब क्या क्या हैं अब ये तो बा, बा, बहुत से लोग जानते हैं और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बड़े मियां और छोटे मियां दोनों यहाँ हैं और दोनों ही बड़े कलाकार हैं अभी दोनों बारे? से मैं मिलवाऊंगा आपको क्या एक किशोरदा है तो दूसरे क्या क्या है ये तो अब आपको खुद ही वो बताएंगे नंबर दो ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने किस किस पिक्चर में काम किया है शायद ये आप नहीं जानते ये बहुत सारे पिक्चरों में इन्होंने वही रोल किया है जो आप अपनी रियल जिंदगी में करने जा रहे हैं यानी कि ये आ, कौन सी शर्मा जी कौन सी पिक्चर में डॉक्टर बहुत सारे बहुत सारे चक्रव्यू में भी ये थे और ये चक्रव्यू जैसे ही काम करते हैं वो अलग कहानी है खैर दोस्तों ये धीरे से सिरिंदी ने हमें लगा दी डॉक्टर साहब ने ये पोलियो मुझे लग गया <laughs> मैं बेसिकली लिखता हूँ और मैं गीत आपको जो मेरा लिखा हुआ है क्योंकि ट्रैक पे नहीं गाऊंगा मेरे गले में प्रॉब्लम है ये यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई हैं किसी टाइम पे ये गीत ये लोरी हम इसको कह सकते हैं मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी इसमें बच्ची के छोटे से लेके और उसकी विदाई तक के तीन फेज मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं और आप सुने तेरे हंसने से खुशियों की बरसात हो तू जो रोए तो जीना लगे तू जो रोए तू तो जीना लगे तू फूलों सीना चुप है गुड़िया मेरी किसी की नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे तू फूलों से ना है गुड़िया मेरी इन छोटे छोटे पाओ से जब चलती है तू आंगनाई में तेरी पायल की रुंझुन रुंझुन रस घोल रही तन्हाई में तेरे तोतले तोतले बोलों से तेरे तोतले तोतले बोलों से रस की बरसात लगे रस की बरसात लगे तू फूलों सी नाजुक है गुड़िया मेरी किसी की नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे ये मां बाप के ओपिनियन से एक अंतरा तू दूर रहे या पास रहे तेरी याद हमेशा साथ रहे तू दूर रहे या पास रहे तेरी याद हमेशा साथ रहे मेरी सांसें महकी महकी हो तेरी खुशबू का एहसास रहे। तेरी मीठी मीठी यादों से तेरी मीठी मीठी यादों से सोए जज्बात जगे सोए जज्बात जगे तू फूलों सी नाजुक है गुड़िया मेरी किसी की नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे दाई की घड़ी आती है जिंदगी में <स्थाँगा> फिर एक दिन ऐसा आएगा एक दूल्हा राजा आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा एक दूल्हा राजा आएगा जब तू डोली में जाएगी आंगन सुना हो जाएगा जब तू डोली मैं जाएगी आंगन सुना हो जाएगा तेरे जाने से खुशियाँ भी तेरे जाने से खुशियाँ भी गम की सौगात लगे गम की सौगात लगे तो फूलों से नाजु है गुड़िया मेरी किसी की नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे थैंक यू थैंक यू क्या बात है शर्मा जी वाह आपने तो माहौल ही बदल दिया देखिए आप बच्चे कैसे चहक रहे थे कैसे तालियां बजा रहे थे कैसे इंजॉय कर रहे थे लेकिन आपने तो उनको बिल्कुल किसी और दुनिया में ले गए मुझे लगता है बहुत सारी बेटियां बैठी हैं बहुत सारे बेटे बैठे हैं वो तो किसी और ही जगह पहुंच गए धन्यवाद आपने तो बिल्कुल लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया और साहब एक और इनकी खासियत है और इनकी खासियत वो है कि इनको कितनी भी तकलीफ हो और ये कोई किताबों में लिखी बात नहीं है पिछले महीनों चंद महीनों पहले हमने एक अनुभव किया इनके बारे में इनको थोड़ा सा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन उसमें जिस तरह से इन्होंने हम लोगों का एंजॉय किया मतलब मैं बता नहीं सकता और ये करा रहे थे बहुत जोर से दर्द से बहुत जोर से करा रहे थे मैं, मैं समझता हूं कि मैं उस स्थिति का गवाह हूं मैं बिल्कुल स्टेज पर जाऊंगा लेकिन मेरे पहुंचने से पहले अभी बहुत ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं है नहीं, हम चाहते हैं कि पहले आपका हो फिर वो शख्सियत भी आ जाएंगे नीता दीदी भी आएंगे और हमारे मैं, मैं बिल्कुल मेरे... बिल्कुल <laughs> आपकी सारी बातें और सारे आदेश शर्मा जी पर जी, लेकिन शर्मा जी की एक बात मेरे को पूरी कर लेने दीजिए ओके ओके उसके बाद में मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने बुलाना चाहूंगा की जो वास्तव में मतलब हर जंग में चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो चाहे वो समाज की सुरक्षा की बात हो कहीं भी कहीं भी वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सफल होकर आते हैं और मैं चाहता हूं कि वो उसी आत्मविश्वास के साथ हमारे बच्चों के सामने आकर अपने कुछ आर्मी के अनुभव भी बताए और एक सुंदर सा गाना भी सुनाए जिए मैं पहले एक बात अपनी पूरी करता हूं कि शर्मा जी कैसे उस कराने में कैसे इन्होंने हमारा एंजॉय किया एक तरफ तो हमारे मित्र बिल्कुल भाई जैसे बहुत तकलीफ में थे और एक तरफ इनका करहाने का स्टाइल जो था वो बिना हमें हंसाए रुक नहीं रहा था और मैं तो छोड़ो वहां की नर्सेज वहां की के डॉक्टर और जब ये करा रहे थे तो देखिये इनका एक नेचर एक कलाकार का नेचर कैसा होता है तो जब ये करा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये गाना गा रहे हूं और वो गाना कौन सा था वह लाला हू लाला शर्मा <laughs> जी की वो बात कभी नहीं भूलती इतने जिंदा दिल इंसान मैंने जिंदगी में कम देखे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जी उसके बाद जोरदार तालिया उसके बाद मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर चल रहा है कुछ तो मुझे लगता है इनके बड़े भाई हैं और ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और कैसे सिंगर हैं ये तो खुद ही स्टेज पर जाके आपको बताएंगे प्रिय शर्मा जी एल शर्मा साहब के लिए एक जोरदार तालियां बिना ट्रैक के क्योंकि ये ट्रैक पर नहीं गाते बिना ट्रैक के बस आप तो कहीं भी कैसे भी गुनगुना गुन देंगे प्लीज आइएकार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज से भोपाल से आयुर्वेदिक नर्सिंग और फिजिकल एजुकेशन वाला जो खास कोर्सेज यहां पर चलते हैं और बच्चे जो हैं बहुत ही टैलेंटेड है और एक से बढ़कर एक आवाज़ आपने सुनाई है सात सेवन टॉप सिंगर्स को आपने सुना भोपाल आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चों का और अभी जजेस निर्णय करेंगे या फिर से थोड़ा सा कुछ नोक जोक उनके बीच में होती है वो जजेस निर्णय पर लगे हुए हैं और उस बीच एल शर्मा जी हमारे बीच में आ रहे हैं और रचना जी हैं हेमंत जवान सर है और हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भोपाल से भी बहुत अच्छा ग्रुप आया हुआ है नीता दीदी एंड ग्रुप आप सभी के काफी मैसेजेस आए हैं तरंग इस कॉम्पिटिशन के लिए मैं थोड़े से मैसेजेस जरूर सुनाना चाहूंगा आप सभी को उसके बाद फिर से सुनाऊंगा एक मैसेज ये आया है कि Hi, again myself सेल्फ Bhai from Gujarat. Your program is very good. Song, feeling, patriotic and uh, gladly. Thanks so much for this and congratulation for UG and PG scholars of जी स्कॉलर्स ऑफ आर डी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल चलिए वीनु जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका फिर से मैसेज करके बताने के लिए लास्ट में एक मैसेज और एक आया है नो वन कैन बीट ओम प्रकाश मेहरा ऐसे लिखे गए गए हैं और एक मैसेज आया है डॉक्टर राकेश चादरा लिखा भेजा है और बहुत ही अच्छा फीलिंग उनके मन में है चलिए बहुत ही अच्छी बात है मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इस खूबसूरत समा को और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे हमारे एलन शर्मा जी बस थोड़ी सी अपनी जजिंग ज़िण की जजमेंट देने के लिए, लिए बैठे हुए हैं अमित वादवा जाने के शर्मा जी बिल्कुल तैयारी में है कि कौन फर्स्ट कौन सेकेंड आएगा एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रही है आप सुन रहे हैं रेडियो फोर 90.4 एम ऑडियंस कहेंगे मेरे साथ सुनते रहो।, साथ रहो जी अब इसी के साथ मैं आपको एक ऐसी सक्सेस मिलाने जा रहा हूं जो वास्तव में जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था शर्मा जी जब तक अपना कुछ तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम सडनली उनको भूल दिया गया गाने के लिए तो मैं उपदेश शर्मा साहब कर्नल उपदेश शर्मा साहब को कहूंगा कि वो अपने अंदाज में कुछ एक ऐसा गीत सुनाए जो बच्चे मंत्र मुग्ध हो जाए आर्मी वालों के मुंह से शांति शब्द सुनना कितना अच्छा लगता है हम लोगों का काम पीस स्टेब्लिश करने का है और आप लोगों के में बीच में आने का एम हमारा ये था कि हम भी यंग फील करने लगे वापस से आप लोगों ने जो देशभक्ति के सॉन्ग्स गाए जो कंटेस्टेंट्स ने और ऑडियंस ने जो उनका साथ दिया वो बहुत ही लाजवाब था मेरे को आ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूं तो देशभक्ति गीत से तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा मेरे रिकॉर्ड ऑफ सर्विस को कभी आप देख लेना तो उसमें शायद बयान हो जाएगी और शर्मा जी कुछ ऐसा बच्चों को सुनाइए ताकि इनको भी लगे कि देश के लिए हम सैनिक क्या करते हैं कुछ ऐसा अपने जीवन का अनुभव वाकया जो कम से कम इनको देश के एक आप सबके पास में आजकल गूगल सर्च होता है तो मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के नाम बताऊंगा जो आपने मुझे बताना है कि वो किधर हैं बिना गूगल के सर्च किए तो जगह का नाम है जसई जसई किधर है जसई जे एस ए आई कोई भी कोई भी नहीं बता सकता ओके दूसरी जगह का नाम है बीनागुड़ी। बीनागुड़ी किधर है? मैं अभी ये चलिए मैं इस तरह से तो बहुत सारी जगह हमारे पास में और मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं कि जिन जगहों के हम नाम सुनते नहीं है जो नाम कहीं किसी मैप्स में नहीं होते हैं वहां पर हमारी देश की सेना तैनात है और किस लिए किस लिए तैनात है अपने देश की जो बाउंड्री है कि कोई इस पार नहीं आ जाए और जिस वक्त जो ये गाना अगर बच्चे पूरा करते तो उसमें काफ़ी सारे इस तरह के भाव आ जाते हैं कि जब हम यहाँ पर इस टाइम भी हम प्रोग्राम सुन रहे हैं तब भी वहाँ कोई ना कोई बॉर्डर पे हलचल हो रही है और हमारे देश के सैनिक वहां तैनात हैं जैसे गांव है पाकिस्तान बॉर्डर पे, राजस्थान के अंदर है बीनागुड़ी एक किस तरह की जगह है जो कि चाइना नेपाल भूटान तीनों के बीच में आता है यह एरिया बहुत क्रिटिकल एरिया है और क्योंकि आप लोग शायद कभी इन जगहों के नाम नहीं सुन पाएंगे और बहुत सारी ऐसी जगह है मैं आपको एक ये नहीं कहूंगा कि सबको आर्मी में आना चाहिए पर अगर आप लोगों के लिए जो कॉलेज के जो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई मौका आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं पर भी अगर आपको मिलता है मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वो एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू वो जरूर दीजिए आना नहीं आना बिल्कुल अलग बात है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है पर दूसरी जो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि देश की सेवा खाली ये नहीं है कि हम बंदूक उठा करके और उस तरह से करते हैं देश की सेवा आपके हर एक्ट में होनी चाहिए वो एक्ट बहुत छोटे छोटे से भी हो सकते हैं अगर हमारे लॉ में कंपलसरी है रोड पे ट्रैफिक के अंदर कि हम हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल चलाएं तो वो हमको चलानी चाहिए कोई मज़ेदारी इस बात में नहीं कि हमने उस ट्रैफिक पुलिस को कैसे बेवकूफ़ बना लिया या हम कैसे निकल गए क्योंकि आप लोगों की जो यंगस्टर्स की लाइफ है वो किसी चौराहे पर ज़ाया हो उससे बढ़िया तो कहीं देश के काम आए तो बहुत अच्छी रहेगी उसी तरह से कभी कोई ट्रैफिक लाइट जंप मत करिए फिर यहाँ पर आप जो हमारा जज्बा क्या कहता है कि हम हमको अपने जब हम देश की रक्षा कर रहे हैं और हम भारत को माता कहते हैं तो उसी तरह से हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी मदर्स, अपनी सिस्टर्स समान जो भी लेडीज हैं उनको हम रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट इस तरह कि की कि लेडीज फील सेफ का उनके अंदर वो फैक्टर उनके अंदर आए कि अगर मैं हूँ यहाँ पर और कोई भी मेरे साथ में कि किसी तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई हरकत करता है तो अगर ये दूसरी तरफ चल रहा है तो मेरे देश का मेरा भाई मेरी मदद करेगा ठीक है तो इस तरह के इस तरह के छोटे छोटे एक्ट बहुत सारे हैं जिनसे कि आप कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ ब्लेम करना आ, हमारी गवर्नमेंट को या हमारे पॉलिटिशियंस को बहुत आसान है बट एक चीज समझ जाइए वी गेट वॉट वी डिजर्व हम डिजर्व करते हैं इस तरह के नेताओं को तो हमको वो मिल रहे हैं हमारी देश की आजादी के वक्त हम जिनको डिजर्व करते थे हमें वो मिले थे आज आप जिनको डिजर्व करते हैं वही मिल रहे हैं यही डेमोक्रेसी का रूल है तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं उस लेवल पे तो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा अपने अंदर अगर आप चेंज हो जाएंगे आप देखना कि आगे आने वाले टाइम में पूरी गवर्नमेंट और वो सब कुछ चेंज होगी तो ये तो था यहां तक का भाषण और क्योंकि समय बहुत कम है मैं एक गीत बहुत अच्छे अच्छे गायक यहाँ पर हैं मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ ना ही कोई आर्मी में इस तरह की टेस्टिंग होती है <laughs> पर फिर भी मुझे मौका दिया है और बोला गया तो मैं स्टेज से गा दूंगा क्योंकि वो शर्मा जी ने बात करी थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सुहानी चांद नीरा हमें सोने नहीं देती सुहानी चांद नी रातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती तुम्हारी मिलके के भूल थे तुम्हारी रेशमीजुल दिल मिलके फूल गिलते थे कहीं भूलों के मौसम में हजी हम तुम मिलते थे पुरानी वो मुलाकात हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती me sole किसी से बेहतर करूं मैं किसी से बेहतर करूं उससे अच्छा है कि मैं किसी का बेहतर करूं तो ऐसे ही शख्सियत के लिए जोरदार तालियां आपके साथ आपकी और भी आर्मी मैन के लिए हम सब भाई बहनों की तरफ से शुभकामनाएं खूब सारी दुआएं थैंक यू कर्नल अवधेश भाई जी मैं कर्नल साहब के लिए एक बात कहना चाहूंगा इतनी बंदिश में इतना अच्छा गाया अगर छूट मिली होती तो पता नहीं क्या करते हैं। <laughs> अपने बीच हमारे जजिज एल शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो भी आए और आपका उमंग उत्साह संगीत के साथ शब्दों के साथ बढ़ाएं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन भोपाल से आप सुन रहे हैं लाइव रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आ, और आप सुनने वालों के कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं और अभी हमारे बीच में एल शर्मा जी है जो एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर आए हैं तो एल शर्मा जी के लिए बहुत बहुत स्वागत के साथ तालिया गाइए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो थोड़ा ऑडियंस में ताकत कम है एक बार जोर से बोलेंगे सुनते रहो थैंक यू सो मच देखिए मुझे आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों ने मौका दिया हमारे आदरणीय चौहान साहब जो हमारे बहुत प्रिय हैं अजीज हैं उन्होंने हमें ये मौका दिया और आपके बीच में उपस्थित होने का संगीत ईश्वर से जोड़ने का एक सीधा रास्ता है लोग बहुत तपस्या तप करते हैं लेकिन संगीत के माध्यम से इंसान सीधा ईश्वर से जुड़ता है बहुत से बच्चों ने अपने आप में डूब के बहुत तलनीता से तन्मयता से गीतों को गाया और बहुत से लोगों ने प्रयास भी अच्छा किया इसी कड़ी में मुझे भी यहाँ खड़ा कर दिया गया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शब्द वही होते हैं वो कहीं भी प्रयोग करें चाहे भजन में करें या फिल्मी गीत में करें लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए एक गीत था बहुत पुराना उसमें मात्र एक शब्द जोड़ देने से सारी बात बदल जाती है सारी सोच बदल जाती है आपने सुना होगा एक पुराना गीत है A story. सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हैं जहाँ पर हमारे जजेस हमारे आए हुए मेहमान अपनी अपनी परफॉर्मेंस को दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे हमारे मुस्कुराता हुआ चेहरा एक स्टेज पर है रचना बहन का जिनसे हम आगे सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइन पॉइंट फोर एफ रहो थैंक्स रमेश भाई सारी जिंदगी हम यही सोचकर निकाल देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे और अंत में बस यही चार लोग कहते हैं राम नाम सत्य है तो इसी सत्य का परिचय रूबरू कराने के लिए बड़ी पवित्र रूह हम अपने बीच आमंत्रित करते हैं बीके राम भाई को कि वो भी अपने अनुभवित गीतों के साथ शब्दों के साथ हमें लाभान्वित करें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन 90.4 पॉइंट आइए आगे बढ़ते हैं और अभी बीके राम भाई हमारे बीच में है भोपाल सेंटर में समर्पित है और बहुत सारी आध्यात्मिक सेवाएं करते हैं तो हम अभी उनको सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति एक बार प्यार से सभी बोलें ओम शांति ओम शांति धन्यवाद रचना गीत के शब्दों पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गायक इससे पहले गा चुके हैं क्योंकि इसके बोल अच्छे हैं बहनों को बहुत पसंद है इसीलिए वो बार बार ये हमारे पास गुजारिश होती है कि एक बार वो गीत अवश्य सुनाए जो राह चुनी तूने अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे हो कितनी भी लंबी राह अरे हो हो कितनी भी लंबी राह दिया बन जलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना अरे उसी राह पे राही चलते जाना रे कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया हो अरे सेवा में सभी के उसने जन्म बिताया हो कोई कितने ही फल तोड़े अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे राह पे राही चलते जाना रे तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है भींग का पानी हकीकत खोल रहा है हो जिस रंग में ढाले वक्त अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते जहाँ चलते देते हैं अपने भी तोड़ के नाते हो कहीं धीरज छूट न जा अरे हो कहीं धीरज छूट न जाए तुझे है संभलते जाना रे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 हो कितनी भी लंबी रात अरे हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे शांति। थैंक यू ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राम भाई बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया शब्द बहुत अच्छे थे जो हमारे जीवन को जीने की कला देता है तो आइए इस कार्यक्रम में एक नया मोड हम लोग लेने जा रहे हैं और हमारे बीच में जो सेलिब्रिटी अमित वाधवा जी है उनको किसी काम से अर्जेंटली जाना है तो मैं चाहूंगा कि अमित वाधवा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्टेज पर बुलाइए मैं यहाँ जितने भी वरिष्ठ गण बैठे हैं और आप सभी से बहुत माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरी टाइम लिमिट है आज ड्यूटी का भी दिन है और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम मुझे है सर को मैंने एक सर के कान में डाला वो करते हुए मुझे जाना पड़ेगा बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे एक्चुअली एक से बढ़कर एक थे सभी देशभक्ति की थीम थी तो एक गीत जरूर जाते जाते गुनगुनाना चाहूंगा मैं हालांकि बहुत सारे गीत आपके लिए लेकर के आया था नमस्कार आप सुन रहे पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन भोपाल से आप सुन रहे हैं और सभी हमारे जो विद्यार्थी और टीचर्स नर्सिंग आयुर्वेदिक और फिजिकल एजुकेशन के जो साफ बैठे हुए है सबके मन में एक ही वो जिज्ञासा है कि कौन फर्स्ट आएगा किसको अवार्ड मिलेगा डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ये एक जिज्ञासा है और आप सभी सुनने वालों को भी शायद लग रहा होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा और कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं और सभी लोग लिख के भेज रहे हैं कोई भारती द्विवेदी के लिए कोई राजीव मिश्रा के लिए कोई ओम प्रकाश जी के लिए बहुत सारे नाम के साथ मैसेजेस आ रहे हैं माउंट आबू से गुजरात से और राजस्थान से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे बीच में होती हैं और हम कुछ सोचते और है होता कुछ और है ऐसा ही कुछ हो रहा है दुख सुख की दूबछाँव से आगे निकल गए हम क्विशों के गाँव से आगे निकल गए तूफान समझता था कि हम डूब जाएंगे आगे की लाइन आप, आप सभी के लिए आंधी में हम हवाओं से भी आगे निकल गए, गए। जोरदार तालियों के साथ अमित वाधवा जी का स्वागत आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो क्या बात है चलिए कर्नल साहब भी बीच में है पहले एक बिना क्योंकि देशभक्ति थीम है मोटिवेशनल थीम है एक गाना जो हम सब गुनगुना सकते हैं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है वो है जज्बा अगर देशभक्ति का जज्बा है तो आपने जितने भी गाने यहाँ पर सुने या जितने भी प्रतिभागियों ने गीत गुनगुनाए वो गीत अपने आप में ही एक अलग कहानी रच जाते हैं मैं चूंकि एक गायक होने के नाते में हमेशा सोचता था कि कोई भी गीत अच्छा क्यों लगता है मुझे लगता है कि उसकी रगों में उसकी जड़ों में एक लिरिसिस्ट होता है आज शर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं पता नहीं कहाँ शब्दों के गहरे सागर में जाकर के शब्दों शब्द रूपी मोती चुन चुन करके एक गीतकार लाता है और गागर में जैसे सागर भरी जाती है बहुत सारी बातों को गीत की एक लाइन के माध्यम से कहा जाता है वो एक गीतकार कर लेता है आज ऐसे महान गीतकार हमारे बीच में जिन्होंने बेटी के ऊपर भी एक गीत सुनाया एक बार चाहूंगा जोरदार ताली इनके लिए समय प्रति समय जब जब हमारे देश में जिस जब भी संकट आया है तो गीतकारों ने ही कवियों ने और शायरों ने ही आ, हमारे अंदर दौड़ते हुए लहू को और उबाल दिया है अपने शब्दों के जरिए आइए गीत गुनगुनाते हैं और उन लोगों का जज्बा समझते हैं कि कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर के निकल जाते थे कर्नल साहब आपके आपको खास रूप से समर्पित करता हूँ आप, आप और आपके सभी साथियों के नाम बड़ा ही गहरा दाह है यारों जिसका गुलामी नाम है सब गाएंगे बड़ा गहरा, है गहरा दाह है यारों जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है सीने में जो दिल था यारों सीने में जो दिल था यारों आज बना है शोला मेरा रंग हो मेरा रंग दे बसंती चोला दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है कौन जवान ऐसा सोचता है बताओ दम निकले इस देश की खातिर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 रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे हो मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला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 आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला कर्नल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उस समय हमें वैसे लीडर मिले जैसे हम डिजर्व करते थे ऐसे लोग थे जो जान पर खेलना खेल समझते थे और मैंने एक एक प्ले किया था जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की आवाज मुझे दी गई थी वो डायलॉग पढ़कर के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे पहले मरने के लिए आगे आते थे बोले पहले मैं मरूंगा आप नहीं मर सकते ऐसे लोग ऐसे लड़ते थे वे लोग और वैसे लीडर ठीक है आज देश गुलामी से आजाद हो गया लेकिन तन की गुलामी गई है मन की गुलामी नहीं गई है और मन की गुलामी से हम कैसे दूर हो सकते हैं ये आपको मेरे जाते ही आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी बताएंगी लेकिन मन की गुलामी से आजाद होना बहुत जरूरी है जिसके लिए कर्नल साहब ने भी इशारा दिया सेल्फ खुद खुद, खुद को बदलना पड़ेगा आइए चलते चलते एक गीत और मोटिवेशनल आपके बीच में रख रहा हूं माफी चाहूंगा वक्त वक्त तो ले रहा ज्यादा आपका वंस मोर कुछ कह रहे हैं यस सर चलिए भैया मैं भैया ट्रैक चला रहा हूँ है ना नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं एक और मोटिवेशनल गीत हम सुनेंगे अमित भादवा जी साथ पे गाना मेरे मुस्कुराना सीख लो गुनगुनाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो गुनगुनाना सीख लो जीवन को गुणों से जीवन को गुणों से सजाना सीख लो मुस्कुराना गुण सीख लो मुस्कराना सीख लो गुण सीख लो ला ला ला ला ला लाल हो हो हो हो हो ला ला ला ला, ला। हो हो, हो हो हो। बहुत कोरस का बहुत स्पेस इस है इसमें तो बिना आपके साथ के गाना पूरा नहीं होगा तो सुनते भी रहो गौर से मैं आपके बीच में आता रहता हूं जैसा चमको तो तारों जैसा महको तो जैसा चमको तो तारों जैसा तुमको तो सूर्य जैसा मन उपवन बाहरों जैसा तुमको मन उपवन जैसा खुदा से दोस्ती करके खुदा से दोस्ती करके दिल लगाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो, लोंदुरा सीख लो मुस्कुराना लग रहा है गाना बहुत बढ़िया तो आज मुस्कुराना सीख रहे हैं तो हमेशा मुस्कुराते रहे ठीक है क्योंकि सिवाय इंसान के कोई और मुस्कुरा नहीं सकता तो ये ब्यूटीफुल गिफ्ट किसने दिया तो उसका गिफ्ट कहां संभाल के रखना है चेहरे पर अपने लिए ही जीना ये आम का अपने लिए ही जीना ये आम कहानी है औरों के लिए जीना यही तो जिंदगानी है अपने के लिए जीना यही तो जिंदगानी है सबके दिलों में प्रभु का सबके दिलों में प्रभु का प्रेन्द्रा सीख लो गनगुनाना शिखला खुस् सबके चेहरे पर हंसी लाई भाई ने तालियां बजाओ लव यू अब बहुत अच्छा मैसेज है इस गाने में सब सुन लो जहां तक रेंज है मैं तब तक आगे बढ़ता रहता हूं कौन डर रहा गाने से जो कुछ संजो रहे हो ये बस एक सपना जो तो कुछ संजो रहे हो ये बस एक सपना है प्रभु प्रेम लुटा रहे हो वही बस अपना है प्रभु देव लुटा रहे हो वही बस अपना है के जीते जी अब मर के जीते जी अब मर के जिंदा रहना सीख लो मुस्कुरा तो। सीख लोनाना सीख लो मु मु मु मु मु मुस्कुरा सीख लो जीवन को गुणों से जीवन को गुणों से सजाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो लोाना सीख लो वस्तराना सीख लो गुनगुनाना सीख लो जीवन को गुणों से सजाना सीख लो ला ला ला ला ला ला ओ हो हो हा हा हा ला ला ला ला ला ओ हो हो हा अमित भाई एक बार बंसर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट रोकिंग आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एक बार से के आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो थैंक यू सो मच चौहान सर से मैं कहूंगा कि एक बार आ जाएं स्टेज पे आप और अमित जी के लिए उनका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा उनको मोमेंटो से उनका सम्मान किया जाए आ, रेडियो और रेडियो मधुबन की ओर से और आर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे और अमित वाधवा जी को अभी आप सुन रहे थे और पूरा जो हमारे कॉलेज के सारे विद्यार्थी झूम रहे थे आखिरी गाने पर उनका और बहुत ही अच्छा लगा उनका थीम भी बहुत ही सुंदर था गुनगुनाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो आप सुन रहे हैं रेड मोट वन नाइन पर तरंग इस कार्यक्रम को और स्टेज पर अभी बहुत ही सुंदर अमित जी का सम्मान श्री हेमंत सिंह जवान आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और नेता दीदी जो भोपाल सेंटर के इंचार्ज हैं उन्हीं के शुभतों से उनका सम्मान किया जा रहा है रचना जी हमारे बीच में है और हेमंत सर से मैं कहूंगा कि आप स्टेज पे ही रुक जाए तो अच्छा है आप घड़ी घड़ी नीचे उतरते हो और वापस बुलाना पड़ता है आप वहीं पर अच्छे लगते हो रचना बहन उनको मैक दीजिए और उनको एक गाना गवाना है बहुत समय से उनके गाने का इंतजार हो रहा था हाँ जी एक वही ही है <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं चाहूंगा की एक गाने की फरमाइश पूरे कॉलेज से आइए आपको गाना है नहीं नहीं ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है दो लाइने आपके लिए हवाओं में ताश के घर नहीं बनाते रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त एक जी से कोई सिकंदर नहीं बनता आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो एक बार जोर से सर के लिए मुस्कुरा दो लाइनें मैं अपने इन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा स्वागत है आपका जैसे हमारे कर्नल साहब ने कहा बाजवा साहब ने कहा अब वो समय नहीं है जब लोग घर से निकल के आते थे कि मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूं मैं देश के लिए जान दे सकता हूं मेरा व्यक्तिगत मानना है मेरी सोच है कि जब जब देश पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की है हमारे यहां का इंसान तो छोड़िए पेड़ पौधों ने भी बराबर से उसको जवाब दिया है और आज भी वही खून आज भी वही खून हमारे लोगों के अंदर है कि आज भी हमारे यहां का एक एक व्यक्ति पूरे देश का इस देश पर निचा होने पर तैयार था है और रहेगा रहेगा बहुत मुझे लगता है कि अगर देश के लिए वास्तव में आप लोग कुछ सोचते हैं तो एक देश के लिए ही जोरदार तालिया की है पूरा आ, बहुत सारे गाने गाय एक से गायक थे और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुझे पहले कहा जा रहा था कि आप जज बन जाइए मैं नहीं समझता पहली बात तो ये है कि कोई भी परिवार का मुखिया या माता पिता कि किसी अपने पांच बच्चों में से या बच्चों में से किसी को पहला और दूसरा क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया आपका उसके लिए सब बराबर है और वास्तव में आज सुनने लायक था जो पिच थी जो स्वर था जो ताल वो किसी मतलब कहना चाहिए कि प्रोफेशनल सिंगर से कहीं अच्छा था मैंने अभी एक बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा सुनता हूं ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे हैं गाने गा रहे हैं लेकिन उनको स्वर ताल का ज्ञान नहीं है यार इतने हीरे हमारे इस आरडी मेमोरियल में, में, में है और हम तो उन हीरों पर केवल धूल झड़ाने का काम करते हैं धूल आ जाती है ना जैसे वो हीरे तो पहले ही माँ बाप ने तराश के भेजे हमारे यहाँ हम तो केवल छोटती सी एक उन धूल झड़ाते उनके ऊपर और वो चमक फिर से उनकी आपके सामने है एक जोरदार तालियों से फिर से उन सारे बच्चों के लिए यार तालियों में वो उत्साह नहीं है हमारे <laughs> आप, आप सुन रहे हैं तरंग एक ऐसा गाना लेके आया हूं थीम है बहन बैठी है जिनका की आज बहुत बड़ा आशीर्वाद है नीता बहन का जिनके कारण हम सब लोग एक साथ आज इकट्ठे हुए है मैं माउंट आबू गया तब भी बहुत रमेश जी के द्वारा बहुत सम्मान दिया गया और मैंने देखा की वास्तव में कि एक हमारी बहनें किस तरह से अपने समाज के लिए समर्पित भाव से काम करती हैं मैं नमन करता हूं उन सभी बहनों को बहुत बहुत आरडी मेंबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से गाने के बोल इस तरह से मैं समझा दूं ताकि आपको सजन रे झूठ मत बोलो खुदा माने ऊपर वाले क्या, क्या बात है बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि बच्चों ने वो गाना सुना होगा नहीं सुना होगा गॉन बहुत बढ़िया बहुत <laughs> बहुत शानदार फिर तो थो, थोड़ा मुझे अच्छा लगा सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे अचड़ किस बात की प्यारे अचड़ किस बात की प्यारे यहीं सर जी है सजन रे जो तुम बोलो खुदा के पास जाना है यहाँ जय बुरा होगा भला की जे भला होगा बुरा की जय बुरा होगा भला कीज भला होगा कहीं लिख लिख के क्या होगा यही लिख लिख के क्या होगा नहीं सुख लुटाना है सजन रे धूप मत बोलो के पास जाना है धन्यवाद सर प्रणकी खेल में खोया जवानी नींद भर खोया सड़क पर खेल में खोया जवानी नींद भर खोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया यही किसा पुराना है सजन रे जोत मत बोलो खुदा के पास जाना है नहाती है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन तो रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है सजन तो रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है थैंक यू थैंक यू वेरी मच नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम बहुत ही सुंदर समाध दिया अच्छा लग रहा था आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल रेडी कंपटीशन भोपाल से अभी आप सुन रहे थे हेमंत जवान सर को जो बहुत ही संगीत के प्यारे हैं और संगीत उनके दिल में बसता है ये पता चला अभी हमें आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो आज सर के आवाज को सुनकर लगा कि सर के अंदर भी एक फौजी का लहू है भाई एक जो चीख चीख करके देश प्रेम और बच्चों के लिए मोटिवेशन बनकर के उमड़ रहा था मैं आपके सामने छोटी सी बात कहूंगी याद आता है मुझे औरंगजेब के पास एक बड़ा बब्बर शेर था एक दिन वो दहाड़ कर बोला कि हमारे पास जो बब्बर शेर है ऐसा शेर और दुनिया में कहीं नहीं होगा तभी व एक छा, छात्र छत्री राजपूत जसवंत सिंह उन्होंने कहा हमारे पास इससे भी बड़ा शेर है आप चाहे तो उससे युद्ध करा सकते हैं चारों तरफ राज्य में लोग इकट्ठे हो गए और देखा कि शेरों की लड़ाई तो पिजड़ा बनाया गया बड़ा और देखा कि वहां पर एक बब्बर राजा क्या औरंगजेब कहता है कि भाई यहाँ शेर कौन है तो कहा ये शेर दिखता है आपको पता नहीं है हर राजपूत के नाम के बाद सिंह लगता है तो ये 10 वर्ष का बालक इस शेर से युद्ध करेगा उसको पिजड़े के अंदर डाला जाता है लेकिन जैसे ही वो तलवार लेकर अंदर जाता है उसका पिता कहता है कि अगर आपका दुश्मन नहीं जा सकते बच्चे तुम्हें बिना हथियार के जाना पड़ेगा और वो 10 वर्ष का बच्चा जाता है और उस शेर का मुंह ढेर। तो जोरदार और अब हम फिर अपने कॉलेज के मुखिया हमारे आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल सर को आप सब की तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी आकर के हमें अपनी वाणी से लाभान्वित करें हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रवि हाँ, प्रकाश <laughs> दोनों ही सर की इच्छा है कि दोनों ही सर एक साथ आए नमस्कार आप सुन रहे हैं पर डिजिटल रानी आर वैदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म कर चुके हैं और अब थोड़ी सी जजेस की मीटिंग हो रही है और फाइनलाइज होने तक थोड़ी सी नोक जोक चल रही है और प्रिंसिपल सर भी अभी हमारे बीच में आएंगे अपने दिल के उद्घार वैसे यहाँ बैठे हुए सभी वी जो भी हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान भोपाल से आए हुए हैं वो भी सुनाना चाहते हैं और Hello. हमारे सभी जो अन्य व्यक्ति हैं स्कूल के हैं मेहमान आए हुए हैं वो भी भावुक हो चुके हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो हम धीरे धीरे एक एक करके उनकी भावनाओं को सुनेंगे आप सुनाए हैं रेड मोट वन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को रवि सर के लिए जोरदार तालिया एक बार साथ में चौहान सर सर के लिए जी चौहान चौहान जो है साहब की छत्रछाया में ही ये मैंने सीखा है और सर के साथ हेलो और भैया ये आगे मत बोल देना कि वो डांटना और वो सब मेरे ही चित्री सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे हेलो ये जो गाना है इसकी आ, इस गाने से ही मैंने अपने जीवन का पहला गाना शुरू किया था हमारे जमाने का एक बहुत ठीक गाना था हेलो चलते चलते याद रखना कभी अलविदमा कहना कभी अलविदमा कहना चलते चलते भी तुम ना गुंग तेरिया नमस्कार आप सुन रे रेडियो नाइन पॉइंट फोरंग इस कार्यक्रम को आपने सुना और सेवन टॉपर्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया और जजेस ने भी अपना निर्णय बड़े ही विचार विमर्श करके परख करके अब विनर्स के नाम मेरे पास दिए है जिसका अनाउंसमेंट मैं आप सभी के सामने करने जा रहा हूँ और बहुत देर से आप इसी इंतजार की कड़ी में बैठे है और एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी के लिए इंतजार वही करता है जिसका प्यार है प्यार नहीं तो इंतजार नहीं इंतजार है तो प्यार है तो आप सभी बहुत ही सब्र के साथ प्रेम से बैठकर इस कार्यक्रम को सुने और देखें इसलिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं नाम अनाउंस करूंगा विनर्स का सबसे पहले आपको मैं बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है भारती द्विवेदी भारती द्विवेदी इन्होने सत्तर दशमलव मार्क्स पाए हैं तीसरे नंबर पर ये कैंडिडेट पहुंची हैं तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सत्कार नमस्कार आप सुंदर आगे बढ़ते हैं एक और विनर हमारे बीच में अभी आएगा क्या गैस कर सकते हैं आप सभी लोग <laughs> चलिए आपका इंतजार अब और नहीं सीधे चलते हैं दूसरे कैंडिडेट जो दूसरे नंबर पर है जिन्होंने चौरातर मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका नाम प्राची मिश्रा प्राची मिश्रा तो चलिए प्राची मिश्रा का बहुत ही तालियों के साथ सम्मान सत्कार अवॉर्ड और सर्टिफिकेट जी हाँ आप सुन हैं रीड मॉज वन नाइन पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी नाम आप सभी बताइएगा मुझे जी हाँ जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं अस्सी तो चलिए उन्हें स्वागत के साथ उनका नाम यस वन एंड ओनली विनर नंबर वन ओम प्रकाश ओम प्रकाश ओम, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही तरंग कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये फाइनल फिनाले भोपाल आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों का परफॉर्मेंस आपको बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया इसीलिए आपने मैसेज भी किया फोन भी किया और चलिए आपका प्यार यू ही बना रहे और सभी हमारे विद्यार्थी मित्रों को और आर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टाफ एवं हेमंत सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया के साथ आप सभी से चाहूंगा मैं इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना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 अपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये कभी अल वेदना कहना बिछरा में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बिछड़ाह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल